श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ चौबीस अक्टूबर अठारह सौ नित्य गोपाल तथा नरेंद्र जपास सिद्धि संध्या के बाद चंद्रोदय हुआ है आज शनिवार शरद पूर्णिमा का दूसरा दिन है श्री राम कृष्ण खड़े हुए समाधि मग्न है नित्य गोपाल भी उनके पास भक्ति भाव से खड़े हैं श्री राम कृष्ण बैठे नित्य गोपाल पैर दबा रहे हैं काली पद देवेंद्र आदि भक्त पास बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण देवेंद्र आदि से मेरे मन में यह भासित हो रहा है कि नित्य गोपाल की ये अवस्थाएं अब चली जाएंगी उसका सब मन सिमटकर मुझ में आ जाएगा जो मेरे भीतर है उनमें नरेंद्र को देखते होना उसका सब मन सिमटकर मुझ पर आ रहा है भक्तों में बहुतेरे विदा हो रहे हैं श्री राम कृष्ण खड़े हुए एक भक्त को जप की बातें बतला रहे हैं जप करने का अर्थ है निर्जन में चुपचाप उनका नाम लेना एकाग्र होकर उनका नाम जप करते रहने से उनके रूप के भी दर्शन होते हैं और उनसे साक्षात्कार भी होता है जंजीर से बंधी लकड़ी गंगा में जैसे डुबाई हुई हो और जंजीर का दूसरा छोर तट पर बंधा हुआ हो जंजीर की एक एक कड़ी पकड़कर कुछ दूर बढ़कर फिर पानी में डुबकी मारकर उसी प्रकार और आगे बढ़ते हुए लोग लकड़ी को अवश्य ही छू सकते हैं इसी तरह जप करते हुए मग्न हो जाने पर धीरे धीरे ईश्वर के दर्शन होते हैं काली पथ सहास्य भक्तों से हमारे ये अच्छे ठाकुर हैं जब ध्यान तपस्या कुछ करना ही नहीं पड़ता इसी समय श्री रामकृष्ण ने एकाएक कहा यहाँ गले में न जाने कैसा हो रहा है श्री कृष्ण के गले में दर्द हो रहा है देवेंद्र ने कहा हम इस तरह की बातों में नहीं आने वाले देवेंद्र का भाव यह है कि श्री राम कृष्ण ने लोगों को धोखे में डालने के लिए रोग का आश्रय लिया है भक्तगण विदा हो गए रात में कुछ बालक भक्त बारी बारी से जाग कर श्री राम कृष्ण की सेवा करेंगे आज रात को मास्टर भी यहीं रहेंगे